नहीं किया था एक जन्मों के कृष्णा की वासना अनेक जन्मों में बकरा खरगोश सुअर कई में ले जाते से वासना बाधित होती है सावधान भेजा था ना वो लस्सी मजूर कोई तो मन उदय होगा ना मेरे लिए क्या कहा किसने क्या करा क्या वो क्या रिपोर्ट रिपोर्ट रिपोर्ट सत्यानाश कर रहे हैं अपनी सरलता भी मर जाती है संसार भी सत्य होता है और मन उदय ज्यादा होता है रिपोर्ट रिपोर्ट मेरे लिए क्या बोले क्या हुआ किससे कैसा क्या हुआ ये हुआ चलो का मन हो जाता है। अज्ञानी का मन वृद्धि होता है संपूर्ण जगत चक्र मनोमात्र है यह पर्वत मंडल स्थावर जंगम रूप जो कुछ जगत है वह सब मन रूप है यह संवेदन संकल्प विकल्प से मिलकर मलिन हुआ है और स्वरूप विस्मरण हो गया है उसी का नाम मन है वही मन वासना से संसार भागी होता है जब चित्त संवेदन दृश्य से मिलता है तब उसका नाम जीव होता है और वही जीव दृश्य वेग से मिलके संसार दशा में चला जाता है और अनेक विस्तार को प्राप्त होता है आत्मापुरुष परब्रह्म संसारी नहीं है वह न रुधिर है न मांस है और न शरीर है शरीर आदिक सर्व जड़ रूप है आत्मा चेतन आकाशवत अलेप है यदि शरीर को भिन्न भिन्न करके देखिए तो रुधिर मांस अस्थि से भिन्न कुछ नहीं निकलता जैसे केले के वृक्ष को खोलकर देखिए तो पत्रों से भिन्न कुछ नहीं तैसे ही मन ही जीव है और जीव ही मन है हे राम जी, जीव के बंधन का कारण अपनी कल्पना है जैसे कुसवारी अपने यत्न से आप ही बंधन को प्राप्त होती है तैसे ही मनुष्य अपनी वासना से आप ही संसार बंधन में फंसता है इससे तुम मन की वासना दूर करो संसार का बीज वासना ही है जैसी वासना होती है तैसा ही पुण्य पाप के अनुसार परलोक भासता है और अपनी ही वासना से जगत भाषाता है जिसको स्वरूप में भावना होती है उसको मोक्ष भासता है आत्मसत्ता मोक्ष और बंध दोनों से रहित है एक और अद्वैत ब्रह्मसत्ता अपने आप में स्थित है जब मन निर्मल होता है तब इस प्रकार भासता है और किसी पदार्थ में बंधवान नहीं होता जब वैराग्य और अभ्यास रूपी जल से मन निर्मल होता है तब ब्रह्मज्ञान रूपी रंग चढ़ता है और सर्व आत्मा ही भासता है और जब सर्वात्मा भावना होती है तब ग्रहण और त्याग की वृत्ति नष्ट हो जाती है और मोक्ष भी नहीं है। देवेंद्र तो नहीं है पंखे का काम कर रहे हैं